नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी जानते हैं विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातें करें तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान सूरत के फाल्गुनी दीदी जी है जिनसे हम लोग बातें करेंगे के पास अध्यात्मिक नॉलेज का अनुभव है उन सारी चीजों को हम सुनने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से फाल्गुनी दीदी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति अभी मैं सूरत बालाजी रोड पे अपनी सेवाएं दे रही हूँ पिछले 35 सालों से इस विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ और 25 सालों से इस विद्यालय में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हूँ और अपने इस जीवन से आध्यात्मिकता का उजागर कर अपने आप को और दूसरों को भी अपने जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसी लक्ष्य को पाने के लिए अनेकों का जीवन कैसे श्रेष्ठ बन सकता है इस परमात्मा संदेश को अनेकों तक पहुंचाने के लिए दिन रात सेवाओं में लगे हुए हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप इस सेवा में कार्य कर रहे हैं और अपने आप को भी सशक्त बना रहे और दूसरों को भी सशक्त बनाने का बहुत ही अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और 25 सालों से इस सेवा में आप स्थित हैं तो बहुत ही खुशी की बात है तो मैं चाहूँगा कि अब जैसे कि जब भी हम लोग किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक लगन या आप ब्रह्मा कुमारी में आए तो आपको कौन सी एक ऐसी बात जो अच्छी लगी हो जिसकी वजह से आप पच्चीस साल से भी ज़्यादा समय तक इन चीज़ों को समझ रहे हैं और इस संस्था के साथ आप सेवार मुझे सबसे ज्यादा यहाँ की प्यूरिटी और स्वच्छता बहुत ही पसंद है और सादगी जो इसके हर एक के हमारे बहनों के जीवन में हमने सबने देखी और उस कारण से बचपन से ही मुझे यहाँ आना बहनों के साथ रहना वो सब बहुत ही अच्छा लगता था और फिर धीरे धीरे ज्ञान को भी समझा ज्ञान भी हमें बहुत ही अच्छा लगा और ख़ास परमात्मा के बारे में जो बातें हमने यहाँ पर सुनी हमने जानी और सो अनुभव किया परमात्मा के बारे में जानकर के उसके साथ मिलन मनाने का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ उस कारण से हमें यहाँ आना और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपको यहाँ पर जो है परमात्मा से मिलन बनाना और यहाँ की स्वच्छता और पवित्रता आपको बहुत अच्छी तरह से आकर्षित किया जिसकी वजह से आप इस जीवन को अपनाया है तो मैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें आपसे बातें करके और मैं चाहूंगा हमारे जो लिसनर्स हैं उनके लिए खास मैं चाहूंगा कि एक ऐसा अनुभव जो कहीं ना कहीं हमें भी इस आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित करे ऐसा कोई खास अनुभव हम सुनना चाहेंगे आपसे बहनों की जीवन देखकर के हमें लगा कि मुझे भी ऐसा ही श्रेष्ठ जीवन बनाना है अनेकों की सेवा करनी है और परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाना है क्योंकि सत्य बात जिस जो हमें मिली है वो हम अनेकों तक कैसे पहुंचाएं, अनेकों को जीवन कैसे श्रेष्ठ बनाएं, यही एक अंदर से लगता था और यही हमें आकर्षित आकर्षण हुआ और इस कारण से हम इस विद्यालय से जुड़े तो जीवन के अनुभव के अंदर सबसे बड़ी बात मेरे जीवन परिवर्तन के लिए बचपन में ही मुझे सबसे पहले परमात्मा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ पर्सनली मिलने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और परमात्मा से मिलन के बाद जब वो क्वेश्चन आंसर जैसे कि हुआ तो जब मुझे बताया गया मुझे पूछा गया कि अब दोनों पढ़ाई पढ़ती हो तो भगवान ने जब मुझे ये प्रश्न पूछा तो फिर उसके बाद मेरा जो उत्तर था वैसे मेरे मदर ने पीछे से जवाब दिया कि उस पढ़ाई में दिल नहीं लगती है तो परमात्मा ने जवाब दिया कि उस पढ़ाई को छोड़ेंगे लेकिन इस पढ़ाई में लग जाएगी तो वो पढ़ाई आपे ही छूट जाएगी तो इस पढ़ाई में लगने से माना आध्यात्मिक ज्ञान को समझने और समझाने की जब बात थी तो उस जीवन को मैंने मैं छठी एज छठी कक्षा के अंदर थी और उसी टाइम पर मुझे ये परमात्मा से बातचीत करने का जब मौका मिला तो उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भल की लेकिन लक्ष्य यही था और परमात्मा के उस वरदान को जैसे कहे कि मैंने अपने आप को जीवन में ग्रहण किया हुआ है और उसी वरदान से हम चल रहे हैं इसी अनुभव से हम जीवन के अंदर आगे बढ़ रहे हैं परमात्मा ने कहा कि आप दोनों पढ़ाई में आगे जा सकती हो और इस कारण आज भी हम देखा हमने देखा कि उस पढ़ाई के अंदर भी ग्रेजुएशन भी पूरी किया और उसके बाद आध्यात्मिक जीवन के अंदर आध्यात्मिक पढ़ाई के अंदर भी भगवान ने मुझे बहुत ही आगे बढ़ाया हुआ है ये मेरा परम सौभाग्य है यही मेरा जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है फाल्गुनी दीदी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप दोनों पढ़ाई जो आपका लौकिक अलौकिक पढ़ाई को करते हुए इस जीवन में आगे बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक सिक्स क्लास में पढ़ते हुए आपको ये मौका मिला सौभाग्य मिला कि आप उस परमात्मा के सानिध्य में गए अपने माता पिता के साथ में और उनसे बातें करके उनसे अपना जीवन का लक्ष्य आपने पाया तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा कि आज के करंट सिनारो में जो वर्तमान में जिस तरह से लोग जी रहे हैं उन सभी को देखकर कैसा आपको लगता है और क्या चेंजेस होना जरूरी है तो किस तरह का बदलाव लोगों को करना चाहिए उसके बारे में आपके विचार आज जीवन में हर एक का देखते हैं तो भौतिकता का ही जीवन सब पसंद कर रहे हैं या कहें कि उसमें ही जीना चाहते हैं लेकिन आध्यात्मिकता की जीवन को कोई पसंद करना नहीं चाहता या जीना नहीं चाहता सुनना चाहते हैं लेकिन जीवन में धारण करना नहीं चाहता यानी जीवन के अंदर इम्बैलेंस आज आता जा रहा है तो जितना अगर हम बैलेंस जीवन में लाएंगे आध्यात्मिकता और भौतिकता का तो हम इस जीवन को बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि आज कोई भी जीवन के अंदर अगर चलने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चा चलना शुरू करता है तब पहले उसको बैलेंस चाहिए अगर बैलेंस नहीं होता है तो वो गिर जाता है ऐसे जीवन के अंदर भी हर कदम पर हमें जीवन में बैलेंस ही अगर चाहिए तो अगर वो बैलेंस आ जाएगा तो जीवन हम बहुत ही अच्छे से जीवन जी सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बैलेंस लाइफ के बारे में और जितना हम लोग बौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान को समझ अपने जीवन को बैलेंस से चलाते हैं उतना ही जीवन का जो है आनंद बढ़ जाता है और हम बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से जीवन को चला सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक में गाना सुनते हैं तो मैं चाहूंगा फाल्गुनी दीदी आपको कौन सा एक गीत जो पुराने फिल्मी गीतों में से बहुत ही अच्छा लगता है जिसको आप घड़ी घड़ी सुनना पसंद करते हैं उस गाने के बारे में बताइए वो क्यों पसंद है और उसका एक लाइन जरूर गुनगुनाइए मधुबन खुशबू देता है वो वाला जो गीत है क्योंकि तो ये जीवन वैसे भी औरों के लिए ही है तो औरों को जीवन देना दान देना ये बहुत ही बड़ी बात है और हमारा मधुबन हमारा प्यारा बाबा का घर वो भी हमारा मधुबन है तो मधुबन की खुशबू भी हम जब भी जाते हैं तो वो भी एक महक हमारे जीवन में आती ही रहती है तो हम औरों को भी वो दे सकते हैं इसलिए ये गीत ज़्यादा पसंद है वैसे बहुत सारे हैं लेकिन इसमें से ये भी बहुत पसंद है मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना उसका जीना है चोरों को जीवन देता है मधुपन खुशबू देता है जी बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है अब बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है जहाँ पर जीवन जीने की एक खुशी जो है सबको मिलती है और बहुत ही प्यारा सा संदेश और मधुर गीत है यशुदास की आवाज में है तो आइए सुनते हैं यशुदास की आवाज में ये खूबसूरत नगमा अभी आपके लिए आप सुनाए है रेडुमो बन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है जीना खुश का जीना है जोरों जीवन देता है मधुबन खुशबू देता है है जोरो जीवन देता है मधुबन खुशबू फेता है सारे सावन देता है मधुबन खुशबू देना है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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में सूरत के फाल्गुनी दीदी हमारे साथ हैं आध्यात्मिक जीवन का अनुभव हम लोग सुनते जा रहे हैं बहुत ही अच्छे अनुभव हम लोग सुनते जा रहे हैं कही कहीं ना कहीं आप भी कनेक्ट हो रहे होंगे कि करंट वर्तमान समय में जो हमारा जीवन है कहीं ना कहीं हम लोग भौतिक में ज्यादा बढ़ते जा रहे है लेकिन हमारी आध्यात्मिक जो ज्ञान है या आध्यात्मिक प्रज्ञा जो है वो कम होती जा रही तो उसका एक बैलेंस बनाना चाहिए ये बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो है दीदी ने वर्तमान में हम सभी को दिया ब्रेक के पहले तो मैं चाहूंगा कि उस चीज को कैसे बढ़ा सकते हैं वर्तमान में हम लोग भौतिकवादी हैं भौतिक चीजों में रमन करते हैं सवेरे से लेकर शाम तक चीजों के साथ हम जीते हैं तो किस तरह से हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं क्या कर सकते हैं कैसे हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का बैलेंस बने उसकी युक्ति क्या है वो बताए आध्यात्मिकता माना कुछ आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा ही करने की जरूरत नहीं है आध्यात्मिकता माना हर कर्म के अंदर हम वैल्यूज को ऐड करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं और उसके लिए वैल्यूज को जानना जरूरी है वैल्यूज के बारे में उसकी डिप डिपनेस जरूरी है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और उसके फायदों को भी हम समझें क्योंकि आज सिर्फ भौतिकता से जीवन के अंदर हम वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उसमें इम्बैलेंस होता ही जा रहा है तो सोचते हैं दुनिया के अंदर की वैल्यूज़ के अगर आधार पर जिया जाएगा सत्यता के आधार पर जिया जाएगा तो फिर वो तो कोई चल नहीं सकता है आजकल तो झूठ बोलना ही पड़ता है आजकल तो चिटिंग या इस प्रकार से जो भी है बातें चलती है चलानी पड़ती है परंतु वास्तव में अपनी वैल्यूज़ को छोड़कर करके जब हम ये करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें हमें नुकसान ही हो रहा है तो जीवन के अंदर कोई एक सिद्धांत कोई एक वैल्यू को हम अपनाते जाए एक एक वैल्यू को अपनाते जाएंगे एक कोई सिद्धांत को बनाते जाएंगे तो जीवन के अंदर वो आदर्श हमारा बनेगा और उस आदर्श के आधार से हमारे जीवन खुशबूदार बनेगी या हमारे जीवन से अने, अनेकों को प्रेरणा मिल सकती है और इसलिए कोई भी एक बात जीवन के अंदर एक सच्चाई की अगर है जीवन के अंदर अगर सत्यता की है जीवन के अंदर अगर आ, किसी को खुश दे खुशी देने की है या जीवन के अंदर किसी को हमें एप्रिसिएट uh, करने की बातें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके अंदर हम एक एक बातों को लेकर के अपने इंप्लीमेंट करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं या एक uh, प्रेरणादायी बना सकते हैं तो आध्यात्मिकता माना हर सुबह से लेकर शाम तक हम जिस हमने जो सिद्धांत बनाया है उस सिद्धांत को लेकर के उसको uh, उसके साथ अटैच होकर के पूरा जीवन जीना और उसके लिए हमें उसकी दिपनेस चाहिए ज्ञान की गहनता चाहिए और वो हमें इस विद्यालय से जो प्राप्त हो रही है जिससे हम अपने जीवन को आध्यात्मिक बना करके, आध्यात्मिकता माना जीवन छोड़ करके संसार में संसार छोड़ करके चले जाना वो बात नहीं है लेकिन संसार में रहते हुए हर एक के साथ हमारा व्यवहार हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर हम कैसे अच्छे से सबके साथ व्यवहार करें अच्छा माना श्रेष्ठ श्रेष्ठ माना जो सब पसंद करें ऐसा जीवन हमारा हम कैसे बनाए वही हमें आध्यात्मिकता सिखाती है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम आध्यात्मिक जीवन को अपने भौतिक जीवन के साथ बैलेंसली आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किसी एक वैल्यू को लेकर हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो वो भी हमारा जीवन जो है आध्यात्मिक बनता है मूल्यों के बिना जीवन नहीं मूल्यों के साथ जीवन जीते हैं तो खुशी होती है वैसे भौतिकता में हम देख रहे हैं कि जो भी बातें हम लोग लो कर रहे हैं कहीं ना कहीं इस तरह की नैतिकता से हटकर कोई चीज हम लोग करते हैं तो उसमें दुख ही मिलता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि जो भी बातें आपको अच्छी लग रही हो तो जरूर उसके ऊपर एक बार विचार कीजिए चिंतन मनन कीजिए और आज से अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाने के लिए मूल्यवान अपने जीवन को बनाने के लिए मूल्यों को अपने जीवन में किसी भी एक मूल्य को अपने जीवन में जरूर अपनाइए ताकि आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता और भौतिकता का बैलेंस बना रखें तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं एक और लास्ट आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा कि सहजता से हम अपने जीवन में जिस तरह से मेडिटेशन योग कहते हैं तो ये सारी चीजें कैसे हम लोग अच्छी तरह से डील कर सकते हैं डेली लाइफ में डेली रूटीन में कैसे इसको इंक्लूड करें और उसका आनंद कैसे लें जीवन के अंदर अगर सबसे बड़ी बात अपने आप से पहले हम जुड़े अपने आप की पहचान प्राप्त करें जो बॉडी कॉन्सियस हम होते जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा यही आध्यात्मिकता सिखाती है कि जो हम रियल हैं, जो सोल कहे या स्पिरिट कहे या एटम कहे या पावर कहे एनर्जी कहे वो जो हम अपने आप को फील करते हैं उसके बिना ये शरीर भी नहीं चलता है तो उसकी थोड़ी सी अनुभूति हम रोजाना थोड़ा सा समय निकाल करके सुबह दस मिनट या रात को सोने से पहले दस मिनट उतना भी समय निकाल करके अपने आप से जुड़े मुझे क्या चाहिए मुझे इस जीवन से क्या चाहिए मैं क्यों जी रहा हूं और अपने आप से बातें करना रोज अपने आप से बात करके अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करना या अपनी एनर्जी को बढ़ाना और फिर हम आगे उसके अलग स्टेप पर जा सकते हैं सबसे पहले हम अपने आप से ही जुड़ने के लिए इम्प्लीमेंट करें अपने आप से सोचें उसको चिंतन करें जिसको हम आत्मचिंतन कह सकते हैं खुद से बात करना औरों से हम बात करते सुबह से लेकर हम बहुतों से बात करते हैं बहुतों से मिलते हैं लेकिन हमने अपने आप से बात करना नहीं सीखा है ये एक जीवन के अंदर शुरुआत करें, जिससे हम मुझे क्या चाहिए वो पता चलेगा और हम अपनी एक नई दिशा प्रदान कर सकते हैं या नई दिशा बना सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता को ला सकते हैं बहुत ही सुंदर बात आपने बताया कि अपने आप से कनेक्ट होना अपने आप से बात करना टॉक टू माना अपने आप से बातें करके हम समझे कि मुझे क्या चाहिए तब हम आगे बढ़ सकते हैं और यह बहुत ही छोटा स्टेप है जहाँ पर हम लोग सवेरे या शाम को पाँच मिनट जरूर दे सकते हैं यह तो बहुत ही आसान तरीका है आशा करता हूं आप सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूंगा आज ही से नहीं अभी से शुरू कीजिए आप पांच मिनट अपने लिए दे दीजिए सवेरे या शाम को तो देखिए हो सकता है धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आने लगेगी और फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप पांच का दस मिनट पंद्रह मिनट बीस मिनट ऐसे ग्रेजुअली आप बढ़ाते जाएंगे तो आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को सहज तरीके से ला सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्माकुमारी केंद्र से भी जुड़ सकते हैं जहाँ आपको बहुत सारा इस तरह का जो ज्ञान है इस तरह के जो आ, सहज स्टेप्स है टूल्स है टेक्निक्स हैं मेडिटेशन के वो आपको पता चलता जाएगा और आप अपने जीवन में उसको अप्लाई करते जा सकते हैं तो चलिए बहुत ही अच्छी बातें हमारे आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हुआ थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया फाल्गुनी दीदी हमारे साथ इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने की हाँ जी धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार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 mere bin hamra